श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद सतहत्तर दो मार्च अट्ठारह सौ गृहस्थ तथा सन्यासियों के नियम दक्षिणेश्वर मंदिर में नरेंद्र आदि भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण काली मंदिर में अपने उसी छोटी खाट पर बैठे हुए गाना सुन रहे हैं ब्राह्मण समाज के श्री त्रैलोक सान्याल गा रहे हैं आज रविवार है दो मार्च अट्ठारह ज़मीन पर भक्तगण बैठे हुए गाना सुन रहे हैं नरेंद्र सुरेंद्र मित्र मास्टर त्रैलोक्य आदि कितने ही भक्त बैठे हैं श्रीयुक्त नरेंद्र के पिता बड़ी अदालत के वकील थे उनका देहांत हो जाने पर उनके परिवार को इस समय बड़ी तकलीफ है यहाँ तक कि कभी कभी फाका भी करना पड़ता है श्री रामकृष्ण का शरीर जब से हाथ टूटा अब तक अच्छा ही नहीं हुआ हाथ में बहुत दिनों तक तख्ती बधी थी त्रैलोक के माता का संगीत गा रहे हैं गाते हुए कह रहे हैं माँ अपनी गोदी में लेकर आँचल से ढककर मुझे अपनी छाती से लगा रखो संगीत का भाव माँ मैं तेरे हृदय में छिपा रहूँगा तेरे मुँह की ओर ताकता ताक ताक कर माँ माँ कहकर पुकारूँगा चिदानंद रस में डूब महायोग की निद्रा के आवेश में निर्निमय स्नैनों से तेरे दृष्टि पर दृष्टि जमाए हुए तेरा रूप देखूं संसार का तमाशा देखकर और सुनकर भय से हृदय कहाँ पुटता है मुझे अपने स्नेह के आँचल से ढककर तुम हृदय से लगा लो फिर कभी अलग न करना गाना सुनते हुए श्री राम कृष्ण के आंखों से प्रेम के आंसू टपक रहे हैं भाव में गदगद कंठ से कह रहे हैं आहा कैसा भाव है त्रैलोक के फिर गा रहे हैं भाव हरे तुम अपने भक्तों की लाज रखने वाले हो तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो ऐ ईश्वर तुम भक्तों के सम्मान हो बिना तुम्हारे और कौन रक्षा कर सकता है प्राणपति प्राणाधार तुम्ही हो मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ तुम्हारे चरणों को सार समझकर कर जाति पाति का विचार छोड़ लाज और भय को भी मैंने तिलांजलि दे दी अब रास्ते का बटोही होकर मैं कहाँ जाऊँ अब तो तुम्हारे लिए मैं कलंक भागी हो चुका तुम्हें मैं प्यार करता हूँ इसलिए लोग मेरी कितनी निंदा करते हैं अब मेरी शर्म और भ्रम सब तुम्हारा ही है चाहे तुम मेरी रक्षा करो और चाहे न करो उत्तरदायित्व और भार तुम्ही पर है परंतु यह सोच लेना कि दास का मान तुम्हारा ही मान है तुम मेरे हृदय के स्वामी हो तुम्हारे ही मान से मेरा भी मान है अतएव जैसी तुम्हारी रुचि हो वही करो घर से बाहर निकालकर, अगर तुमने मुझे अपने प्रेम में फंसाया है तो मुझे अपने चरणों में जगह भी दो अय प्राण प्यारे सदा ही मुझे अपना प्रेम मधु पिलाते रहो जो तुम्हारे प्रेम का दास है उसका परित्राण करो श्री रामकृष्ण की आँखों से प्रेम की धारा बह रही है वे जमीन पर आकर बैठे और राम प्रसाद के भावों में गाने लगी यश अपस कुरस सुरस सब तुम्हारे ही रस हैं माँ रसेश्वरी रस में रहकर रस भंग क्यों करती हो त्रैलोक किसे कह रहे हैं आहा तुम्हारे गाने कैसे हैं तुम्हारे गाने बहुत ठीक हैं केवल वही जो समुद्र को गया है वहाँ का जल ला सकता है ते लोग के फिर गाते हैं हरि, तुम ही नाचते हो तुम ही गाते हो और तुम ही ताल ताल पर हथेली बजाते हो मनुष्य तो एक पूतला मात्र है वृथा ही वह मेरा मेरा कहता है जैसे कठपुतली के खिलौने हैं वैसा ही जीवों का जीवन भी है मनुष्य यदि तुम्हारे रास्ते पर चलता है तो वह देवता बन जाता है देह यंत्र में यंती स्वरूप तुम्ही हो आत्मरथ में तुम्ही रथी हो जीव तो अपनी स्वाधीनता के फल से केवल पापों का भोग करता है तुम सबके मूलाधार हो तुम प्राणों के प्राण और हृदय के स्वामी हो तुम अपने पुण्य के बल से असाधु को भी साधु बना देते हो जाना समाप्त हुआ श्री कृष्ण अब बातचीत कर रहे हैं